शांति शांति शांति शंक्य सूत्रभाष्य वंदे पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागे व्यादेहाय शांति शांति शांति लिंग लिंग का रक्षण क्या कहा गया शब्द सामर्थ्य लिंगम सामर्थ्य शब्द शब्द शब्द न लिंगमीत विधीयत अभी लिंग वाक्य से प्रबल है उसको दिखाते हैं तदिदम लिंग मूल में पृष्ठ संख्या 82 टू तदिद लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत्त यह लिंग वाक्यादि से बलवत है अतएव शिव नम ते सदन क्रीणोमी मंत्रे दक्षिणपर्श में संस्कृत में, में अंतिम 83 पाराग्राफी थ्री पृष्ठस्या तदम निरुक्त साम्यूप लिंग इति प्रबल तदम तो निरुक्तम निरुक्तम अर्थात निर्वचन जिसका किया गया विचार किया गया सामर्थ्य रूपम लिंगम यही शब्द सामर्थ्यम लिंग तो यह लिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि से प्रबल है इसको दिखाते हैं अतएव आगे मूल में लेफ्ट साइड में कहा अतएव अतएव का अर्थ यहाँ टीका में कहते हैं लिंग से वाक्यादिभ्यो बलवत होने से अभी मंत्र है शिवनम ते सदनम मंत्रे सदन कृणोमीत्र धृतस सुसेवम कल्पयामि कल्पयामी तस्म सिद्वृत्ते प्रतिष्ठ ग्रीहिणाम मेधसुमन्यम या ते मंत्र हुआ तो उसका अर्थ कहते हैं भो भूपुरोस तो मंत्र में है शिवनम ते ते तब आगे कहते हैं ते ते का तब शिवनम शिवनम का समीचीन स मी कर दीर्घिकोस को संबोधन करते हैं हे पुरोडास तब तथ तब शिवनम शिवनम अर्थात समीचीन सदनम सदनम अर्थात सदनमर्थत्थ क्रीणोमी क्रीणोमी का अर्थ छंद में विकरण प्रत्यय का व्यत हो जाता है तो करोमी होना चाहिए अर्थात हे पुरोदास तुम्हारे लिए मैं समीचीन अच्छा स्थान बना रहा हूं तत्स स्थान वह स्थान को घृत धारया सुशैब कल्पयामि मैं धारया, धार तो वो स्थान अपने लिए हम बनाया और उस स्थान को घृत का धार धार अर्थात घृत उसके ऊपर सेचन करके सुसेवम कल्पयामी सुसैवम सुसेवम का सुसैवम अर्थात सुष्टु सेवितुम योग्यम मंत्र सुसेवम कल्पयामी अर्थात सुष्टु सेवितुम उसके ऊपर घृत का धार हम शरण करके डाल करके उस जागा को आपका बैठने के लिए बढ़िया बना दूंगा ये किसके लिए स्थान बना रहे हैं पूर्वडास के लिए तो ये हो गया मंत्र का एक भाग जिसमें कहा गया कि शिवनम ते सदनम कृणुमी घृतस्य धार या सुसेवम कल्पयामि यह अंश मंत्र का कहता है कि हे पूर्वडास हम आपके लिए बढ़िया स्थान बना रहे हैं वो स्थान में घृत सेचन करके आपका बैठने के लिए उसको बढ़िया मतलब सेवनीय स्थान बना रहा हूं हो गया स्थान बनाने का बात कहा गया आगे कहते हैं मंत्र में है तस्मिन सीधा मृत प्रतिष्ठ ब्रीहण मेध सुमनस्य सान ये मंत्र का द्वितीय अंश है उसका अर्थ आगे टीका में कहते हैं 84 फोर पृष्ठ में भो ब्रीहिणांग मेध मेध अर्थात सार मेधस्तिका मेध यहा मेध दिय ब्रीही सार भूत अभी संबोधन करते हैं बृहिणा मेध मेध संबोधन करते हैं अर्थात हे ब्रीह का सार भूत क्योंकि पुरोटास जो बना गया है ब्रीह को कूट करके तुष निराकरण करके केवल चावल से ही पुरोटास बना जाता है ये ब्रीह का सार है धान का तुष निकाल दिए हैं तुम सुमनस्य सुमस्य अभी अभिपुरोटास को कह रहे हैं तुम सुमनस्य मान मंत्र में है इसका अर्थ हो गया समाहत मनस्क बहुव्रीहें समाहतम मनो यश्य समाहित सहित मनस्क तस्मृते समीची स्थान सीध उपवेश प्रतिष्ठ तस्दृते प्रतिष्ठ व्रीहिण मेध सुमस्य मन तो वृहिणा मेध सुमस्यन इसका अर्थ है दिया का सार सहित मन हो करके अगे तस्दमृते प्रतिष्ठ तो तस्मिन अर्थात तो अमृत समीचीन स्थान है आपके लिए जो बढ़िया स्थान हम बना दिया उस स्थान में सीधा सीधा अर्थात तो उपविष उप विष अर्थात तो आगे कहते हैं प्रतितिष्ठ वहाँ क्या लिख दिया प्रतिष्ठित नहीं प्रतिष्ठ उसको ठीक करिए प्रतिष्ठी दिया उस को काट दीजिए इकार रहेगा तर तो रहेगा प्रति आगे जो इकार है वो रहेगा स्ट को काट दीजिए तो रहेगा आगे स्थ लिख दीजिए प्रति प्रतिष्ठ इसका अर्थ तत्र स्थिरो भव ते मंत्र का जो उत्तरांश हो गया हो गया तस्मिन अमृते सीध गृहणा मेध सुमुष्य मान तो यह कहते हैं कि आप वहां बैठिए तो मंत्र का उत्तरांश हो गया बैठाने वाले बात मंत्र का पूर्वांश हो गया आसन बनाने वाले बात तभी मंत्र को अगर आप एक वाक्य मानेंगे तभी पूरा वाक्य आप स्थान बनाने में भी व्यवहार करेंगे अर्थात तो स्थान जिसमें बनाएंगे उस समय में पूरा वाक्य व्यवहार करेंगे क्योंकि एक वाक्य है वाक्य का लक्षण अच्छा दक्षिण पार्श्व में देख लीजिये एटी पृष्ठ संख्या वाक्य समा तो समाक्य हो जाएगा तो यहाँ अभी कहेंगे कि वाक्य कैसा हुआ कहेंगे पूर्वार्धम है श्योन ते सदन कृणोमी घृत धाराया सुसैव कल्पयामी आगे वाक्य शब्द है तस्विन अमृते सीध ये तस्विन कहने से कस्विन कहते जो स्थान बनाया तो इसलिए ये तस्वीन शब्द ये दोनों को एक वाक्य बना रहा है क्योंकि अगर ये पूर्व अंश को नहीं लेंगे ये तस्वीन का क्या अर्थ आएगा इसलिए वाक्य आकर के कहेगा कि एक वाक्य क्योंकि पूर्व अंश उत्तर अंश में संबंध है इसलिए एक वाक्य हुआ ठीक है अभी वाक्य कहेगा कि हम इसका विनियोग करेगा जो पूरा मंत्र हम इसका विनियोग करेगा तो कहाँ करेगा तो कहेंगे इसको स्थान बनाने में भी करेगा और उसको बैठाने में भी करेगा पूरा मंत्र को दोनों में करेगा लिंग आकर के कहेगा अब पूरा मंत्र को कैसे दोनों में करेंगे अगर आप पूरा मंत्र को स्थान बनाने में लगाएंगे तो मंत्र का उत्तर भाग में है तस्मिन सीधामृत प्रतिष्ठ ये स्थान बनाने वाला काम को तो नहीं कहता ये तो बैठने वाले काम को कहता है अर्थात मंत्र का उत्तरांश में आपको स्थान बनाना ऐसा एक पद कल्पना करना पड़ेगा नहीं तो वो तो स्थान बनाने वाले चीज नहीं है अन्य कुछ काम कर रहे हैं इसको कैसे कहेंगे तो लिंग कहेगा कि अगर आप इसको वाक्य पूरा को व्यवहार करेंगे दोनों कार्यों में जब इसको स्थान बनाने में लगाएंगे तब तो उत्तरार्ध में स्थान करण ऐसा करना है ऐसा एक शब्द वहां आपको लाना पड़ेगा अर्थात उत्तरांश जितना है कि तस्मिन सीधामृत प्रतिष्ठ इसका अर्थ लक्षणा करके लेंगे कि स्थानम करोमी ऐसा एक अंश आपको लाना पड़ेगा एक लिंगो कल्पना करेंगे कहेंगे लिंगो तो नहीं है कहेंगे आपको एक श्रुति कल्पना करना पड़ेगा कि उत्तरांश में स्थान करण के लिए एक लिंग होना चाहिए ऐसा एक श्रुति कल्पना करेंगे पूर्वांश में स्थान तो है उत्तरांश में लिंग कल्पना करके कल्पना कर लेंगे तो होने से पूरा वाक्य स्थान करण में व्यवहार हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार की अगर फिर पूरा वाक्य को वो बैठाने में व्यवहार करेंगे तो वो पूर्व अंश में बैठाने वाले शब्द नहीं है तो कहेंगे ऐसा है कि शब्द कल्पना करेंगे पूर्व अंश में भी तो अर्थात तो तस्मिन सीधा मृत जैसा ऐसे यहाँ कहेंगे प्रतिष्ठा कहीं ऐसा तो शब्द है नहीं कहेंगे आप श्रुतिकल्पना करिए अर्था वाक्य से अगर आप विनियोग करेंगे जब स्थान करण के लिए व्यवहार करेंगे उत्तरांग में एक लिंगो एक श्रुति कल्पना करेंगे जब बैठाने वाला के लिए व्यवहार करेंगे तो पूर्वांग में एक स्थान करण के लिए लिंगो और श्रुति कल्पना करेंगे तो वाक्य व्यवहार करेंगे तो लिंगो भी कल्पना करेंगे श्रुति भी करेंगे इसलिए लिंग वाक्य को कह रहे देखिये आप लिंग भी कल्पना करते हैं श्रुति भी कल्पना करते हैं क्यों कहते हैं एक वाक्य है ना तो हम किन्तु कहे एक वाक्य हो किंतु ये दो है अलग अलग है क्यों इसमें दोनों के लिए अलग अलग लिंगो है ये स्थान करण के लिए लिंग पूर्वार्ध में है और बैठाने वाला लिंग उत्तरार्ध में है इसलिए हम लिंग प्रमाण से इसको दो भाग कर लेंगे दो भाग करके दो अलग अलग कार्यो में व्यवहार कर लेंगे तो हमको खाली श्रुति कल्पना करना पड़ेगा और लिंग का कल्पना नहीं करना पड़ेगा तो इसलिए लिंग वाक्य से बलवत्त हो जाएगा क्योंकि जब तक ये वाक्य लिंग का कल्पना करेगा तब तक लिंग श्रुति की कल्पना कर देगा तो आगे जब लिंग फिर श्रुति की कल्पना करेगा तब तक लिंग विनियोग कर देगा तो शीघ्र हो जाएगा इसको यहाँ कहते हैं तक तो वाक्य तर... है खाली तो लिंग का कल्पना करना है अगर लिंगो कल्पना कैसे आ जाएगा कल्पना करना दो कल्पना करना पड़ेगा लिंग अगर है कहते हैं दो अंश में दो लिंगो है केवल कल्पना करेगा तो के भी कल्पना करेगा क्योंकि भी नियोग नहीं कर पाएगा तो लिंगो लिंग कल्पना करेगा वाक्य होने से लिंग श्रुति दोनों कल्पना करना पड़ेगा इसलिए इसलिए वाक्य यहाँ दुर्बल हो जाएगा ना ना ये लिंग का उदाहरण चल रहा है अच्छा त्र चि पक्ष कह रहा है अर्थात पूर्व पक्ष वाक्य से विनियोग करने वाला बात कहेगा त्र तस्मिन अने नत्शब प्रकृत वाचकन पूर्वोत्तराधर एक वाक्य सिद्ध ये जो विध में तस्मिन पदथ हो गया ये दोनों को एक वाक्य बना देता है तस्मित अन तत्शबदेन प्रकृतवाचक प्रकृत अर्थात प्रकृत जो पूर्व में है उसी को ही कह रहा है प्रकृतवाचक पूर्वोत्तराध्योर एक वाक्य सिद्धे पूर्वाध स्थान करण उत्तरार्ध बैठाना स्थापन करना सिद्ध होने से मंत्र दभाव दो मंत्र नहीं है वाक्य कहेगा यहाँ दो मंत्र नहीं एक ही मंत्र है सर्वोपि तो अयम मंत्र ये अयम, अयम है या। अयम सर्वोपि सर्वोपिअ मंत्र स्थान करोस्थापन अंगम, अंगम भवति स्थान के लिए भी मंत्र व्यवहार हो जाएगा पूर्वास उसमें भी व्यवहार हो जाएगा तत्र श्रुतिश्च एवं तनियोजिश्रुति कल्पनीया श्रुति कल्पना करे कैसे सर्वे अन मंत्रेण स्थान कर्तव्य और तथा सर्वे अन मंत्रेण तत्र पूरोस स्थापनीय इस प्रकार की श्रुति कल्पना करेंगे तथा चदनकण पुरोस स्थापनोर अस मंत्र अभी यह मंत्र सदनकरण में भी लगेगा सदन स्थान बनाना और पुरोडास स्थापन ये स्थापनोर अस मंत्र अथवा विकवा समुच्छयक स्वेच्छया भविष्यति इति पूर्वपक्ष यहा मंत्र का बिकल्प करे। यह मंत्र को या तो सदन करण में लगा दें अथवा पूर्वराश्रस्थापन में लगा दें अथवा दोनों में करें इस प्रकार की स्वेच्छा सिद्धांत कहते तक यदोत्तराध्यो परस्पर अन्वयन एक संपन्नम त तो पूर्व पक्ष कह दिया कि यदत जो यह पूर्व उत्तर अर्ध में परस्पर में अन्वय हो जाता है तस्म शब्द के चलते होकर के जो एक वाक्यम सम्पन्न एक वाक्य हो गया ये शब्द के चलते आप कहते हैं तद तो एत उत्तरार्ध से उत्तरार्ध में सदनकरण शक्तिम अकल्पय उत्तरार्ध है स्थापन के लिए उसमें सदनकरण के लिए शक्ति का कल्पना नहीं करके शक्ति अर्थात लिंग तो शक्ति का कल्पना नहीं करके सकल मंत्रम सदन विनियोग न अर् उत्तरार्ध में उत्तरार्ध स्थापन का कहता है वहाँ सदन स्थान करण के लिए कोई लिंग कल्पना नहीं करके पूरा मंत्र को सदने सदन ए न अती क्योंकि उत्तरार्ध में सदनकरण के लिए शब्द ही नहीं है इसलिए कल्पना करना पड़ेगा तथा तदेव वाक्यम उसी वाक्य को पूर्वार्धस्य से स्थापने अभी पूर्वाध में सदनकरण है वहाँ पूर्वास स्थापना नहीं है तो पूर्वार्ध में पूर्वास स्थापन शक्तिम अकल्पय स्थापन का शक्ति पूर्वार्ध में कल्पना नहीं करके पूरा मंत्र को पूर्वडास स्थापने कृत्सण मंत्र विनियो तो न प्रभवती पहले दे दिया न पुरोडास स्थापने तो पूरा मंत्र को स्थापनों में विनियोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूर्वार्ध में स्थापनों का लिंग ही नहीं है ततच लिंग कल्पना व्यवधान न वाक्य श्रुति प्रति विप्रकृष्य वाक्य को लिंग कल्पना करना पड़ेगा इसलिए प्रति श्रुतिष्य अर्थात श्रुति वाक्य लिंग कल्पना करके ही श्रुति का श्रुति कल्पना कर सकते हैं क्यों श्रुति प्रति विप्रकृष्य कह दिया क्योंकि अंतिम में श्रुति ही विनियोग करेगी तो इसलिए ये वाक्य लिंग कल्पना करके श्रुति कल्पना करेगी और प्रत्यक्ष लिंग दाम श्रुति प्रति न विप्रकृष्यते अगर दो लिंग साक्षात विद्यमान है वो तो सीधा एकदम श्रुति कल्पना कर लेंगे तो नकृष्य ना तो लिंगे नाक्य ना से बाधात इसलिए लिंगों के द्वारा वाक्य का बाध हो जाएगा ये प्राप्त बाध प्राप्तवाद अप्राप्तवाद क्योंकि वाक्य उठ ही नहीं पाएगा अपना कार्य कर ही नहीं पाएगा बाधात मंत्र से अर्थ दरण स्थापना व्यवस्थित मंत्र का दो अर्थ कर लेंगे एक को सदन एक को स्थापन पूर्वास स्थापन में व्यवस्थित व्यवहार कर लेंगे राध्यांत सिद्धांत तम ए तम अभिप्रेत्य इसको बुद्धि में रख करके कह दिया कि मंत्र देखिए आगे 82 टू पृष्ठ संख्या अतएव श्योनम अंतिम पंक्ति था अतः अतएव श्योनम ते इति क्रीणोमी मंत्र से पूर्वास सदन करनांग्रीणमी लिंगात न तो वाक्या वाक्य से सदन के लिए ये व्यवहार नहीं होगा ये लिंग से हो जाएगा इसी प्रकार के तस्मृत प्रतिष्ठ ये पूरोडास स्थापन में भी ये व्यवहार हो जाएगा लिंग से यहाँ वाक्य नहीं आएगा अच्छा ये जो शब्द का सामर्थ्य है शिवनम ते सदनम कृण स्थान कर रोम साक्षात इस इसमें शब्द करा स्थान करण में व्यवहार होगा किन्तु यह मंत्र स्थान में लगेगा ऐसा कोई वाक्य नहीं है तो ऐसे सूर्ति कल्पना कर लेंगे ते तो शिवनम ते सदनम सदन क्रीणोमी घृत धाराया कल्पयामि इति सदनम करोतीदनम करोती ऐसा एक श्रुति कल्पना कर कल लेना पड़ेगा तो लिंग इसमें कहेंगे क्यों इति सदनम करोति ये क्यों कल्पना करेंगे इति स्थापनम करोति क्यों नहीं करेंगे कहेंगे वाक्य में स्थापन के लिए कोई शब्द है क्या शिवनम ते सदन क्रीणोमी घृत धाराया सुसैव कल्पयामी इसमें तो स्थापना का कोई शब्द ही नहीं है तो शब्द का सामर्थ्य है लिंग तो इसमें स्थापना के लिए कोई शब्द ही नहीं है तो लिंग कहाँ है लिंग होने से आप कल्पना करते हैं तो लिंग है कि सदनम स्थान करने में तो इसलिए श्रुतिकल्पना कर लेगा इति सदनम करोति ये कल्पना कर लेंगे वो उत्तरार्ध वो भी एक लिंग का मतलब वो भी लिंग है उत्तरार्ध में के तस्मिन सीधा मृत प्रतिष्ठ स्थापन का बात हो गया तो वहां से तस्मिन सीधा मृत प्रतिष्ठ गृह मेध सुमस्य मान इति स्थापयति इस प्रकार की श्रुतिकल्पना कर लेंगे तो दोनों में लिंग है केवल श्रुति कल्पना कर लेंगे और अगर वाक्य से करेंगे तो जब सदन के लिए व्यवहार करेंगे उत्तरार्ध में सदन का लिंग भी कल्पना करना पड़ेगा और श्रुति कल्पना करेंगे अधिक भी प्रकृष्ट होगा अच्छा पृष्ठ संख्या 85 देखिए हिंदी में दिया है हिंदी में एक दो तृतीय त्रि, पैराग्राफ दर्शपूर्णमास याग के प्रसंग में शिवन ते आदि मंत्र का तृतीय पैराग्राफ अर्थात सप्तम पंक्ति पूरा मंत्र इस प्रकार है शिवनम ते सदनम कृणोम घृत धाराया सुव कल्पयामे तस्मिन सिद्ध अमृत प्रतिष्ठ गृहिणामेद सुमन से मान इसका अर्थ दे दिया है पुरुणास तुम्हारा समीचीन स्थान कर रहा हूं उस स्थान को घी की धारा से सुष्टु सेवन योग्य बना रहा हूं सेवन योग्य बढ़िया सेवा बैठ सकते हैं हे है ब्रीह के सारभूत तुम समाहित चित्त से उसी सेवनीय सदन पर स्थिर हो यह मंत्र का अर्थ हो गया यहाँ आगे जो ये संस्कृत में दिया इसको हिन्दी में लिख दिया अच्छा आगे वाक्य निर्वाचन उच्चारण तो एक साथ उच्चारण हुआ अर्थात परस्पर संबंधित तो होकर के एक अर्थ को कह रहे हैं जैसे कदया श्योनते सदनम कृण में घृत धारा या आगे तस्मिन् ये तस्मिन् होने से ये परस्पर अपेक्षा वाले होने से वाक्य कहा जाए वाचक समाराच अभावे अभावी वस्तुतः तो तो शेषशेषी वाचक शेष शेषी वाचकपद उच्चारण समे साथ में उच्चारण हुए ऐद्रियागार उपतिष्ठते तो वहां वहाँ है उपतिष्ठते है इंद्रिया है सब एक साथ उच्चारण हुए हैं इंद्रियाकरण हो गया गार्भपतिम द्वितीया हो गया उपतिष्ठाते क्रिया हो गया तो ये तो एक साथ उच्चारण हुए हैं कहते हैं वहाँ एक द्वितियांत पद है जो कि सीधा कह दिया जाता है इसके लिए व्यवहार हो जाएगा तो इसलिए वो तो श्रुति से कर देगा क्योंकि द्वितीयांत पद हो गया तो वो प्रधान हो जाएगा उसके लिए मंत्र व्यवहार हो जाएगा इंद्रिय व्यवहार हो जाएगा जहां इसी प्रकार की द्वितीय अथवा तृतीय इत्यादि सप्तम इत्यादि श्रुति साक्षात विद्यमान नहीं है अंग निर्णय करने के लिए तो वहां कहते हैं कि ये वाक्य लगेगा तो कैसे करेंगे कहते हैं वस्तुतः शेष शेषी वाचक पदयो सह उच्चारण हुआ है साक्षात श्रुति ऐसा विभक्ति वाला नहीं मिलता है किंतु शेष शेषी शेष अर्थात अंग शेषी अर्थात अंगी अंगी प्रधान शेष अंग होगा तो वो पदों का सह उच्चारण किया गया है कैसे दृष्टांत तो दिखाते हैं है एक साथ उच्चारण जैसे ये सदनम कृणो में घृत धारा या सुसैव कल्पया तस्मिन सीधा एक साथ उच्चारण गए कहते हैं एक साथ कैसे दो अलग अलग हो गया कहते तस्मिन है ना तो तस्मिन होने से ये दोनों को एक करता है एक अर्थ प्रतिपादकत्व एक वाक्यत्व एक अर्थ को कह रहा है तस्मिन कहने से पूर्व को परामर्श कर देता है यहां किन्तु तो एक अर्थ को तो नहीं कहता है दो कह दिया किन्तु तो दोनों को जोड़ने वाला एक शब्द आ गया इसलिए उसको वाक्य भी कह सकते हैं तो वो जो अभी विचार हुआ वो वाक्य भी है किन्तु तो वाक्य से विनियोग वहां नहीं हो पाएगा क्योंकि लिंग विद्यमान है जहां इस प्रकार की लिंग विद्यमान नहीं है श्रुति भी नहीं है वहां कहते हैं कि ये वाक्य विनियोग करेगा तो कैसे कर देगा कहते वस्तु तो शेष शेषी वाचक पद यो सह उच्चारण वस्तु तो शेषेषी वाचक पदो है किंतु इत्यादि लिंग ये सब देमान नहीं है दृष्टांत दिखाते हैं यथा यश जुहुर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणती यहा यश के ऊपर एक नंबर टिप्पणी लिख दीजिये नहीं तो श्रीणोती के ऊपर लिख दीजिए एक नंबर टिप्पणी और एक नंबर टिप्पणी देखिए है? के ऊपर लिख दीजिए आरंभ क्योंकि उससे पूर्व में है एक नंबर टिप्पणी यश खादी सृवो भवती सदसा में रसय निस का स्रुव अर्थात तो हवन करने का समय जो कृत देते हैं वो अगर खादी खादी खेल आप एक लिखे ना यश के ऊपर टिप्पणी ना ना वो एक लिखे वहां पे वो नीचे एक नंबर टिप्पणी देखिए देखे शुरू खेर से बनेगा खैर लकड़ी होता है उससे अगर श्रुब बनेगा सो व्यक्ति छंद एवं न अवद्यती छंद अर्थात पूरा वेद का जो रस तो उसका खंडन करता है अर्थात तो वेदों का रसों के साथ उसका चलेगा कार्य तो वो केवल घृत का खंडन नहीं कर रहा है वो छंदों का रसक व खंडन कर रहा है ऐसे प्रशंसा किया जा रहा है जिसका श्रुव खैर से बनाया जाएगा श्रुव वो जो हवन करते हैं ना अगर वो खैर का लकड़ी से बनेगा तो उससे जो कर्म करेगा तो वो श्रुवेण अवद्यती अर्थात वो घृत जो पात्र में रखा गया वो बैठ गया हार्ड हो गया उसको काट करके एक छोटा पात्र में लाएगा ला करके रखेगा हवन कुंड के पास हम लोग देखते हैं ना आजकल तो पैकेट फाड़ करके डाल देते उसमें तो ये जो हवन कुंड के पास एक छोटा बर्तन रखता है जिससे डुबा करके डालता है ये जो हवन कुंड के पास जो छोटा बर्तन रहता है एक डेढ़ किलो दो किलो तक आएगा उसको कह कि जुहू और यह जो हवनशाला का कोना में एक बड़ा बर्तन रहेगा हांडी जैसा उसमें मान सकते हैं कि 10 किलो रहेगा क्योंकि जब लंबा हवन चलता है 7-8 किलो जरूरत होगा तो नवरात्रि का समय में तो 6 पैकेट कहेंगे तो बड़ा है एक बर्तन रहेगा तो उसको कहेंगे उपभृत्त और जिसमें हवन कुंडो में डालेंगे उसको कहेंगे सुरआ तो एक सुरु एक हो गया जुहू उपभृत ऐसे तीन व्यवहार हुए यहाँ पदार्थ उसको कहते हैं वो श्रुवो से क्या करेगा उपभ्रत में जो घृत है वो बैठ गया वो हार्ड हो गया उसको काटेगा काट करके फिर डाल करके उसे उठा करके लाएगा तो कहते हैं कि जिसका ये श्रुव खैर से बनेगा वो जब घृत का अवद्योतन नहीं कर मतलब दियो से दियो का हो गया दिया दिया आगे अवध्यान्न अवद्ध्या, तो अर्थात वो घृत का अवध्यान नहीं कर रहा था घृतों को नहीं काट रहा है छंदों का रस को काट रहा है अर्थात तो इतना महान चीज है इसे प्रशंसा किया जा रहा है आगे देखें यश पर्णमयी जुहुर्भवती भवति स पापम श्लोकम शृणती जिसका जुहु जो हवन कुंड के पास जो रहता है एक डेढ़ किलो वाला तो वो अगर पर्ण पर्ण था पलाश अगर वो पलाश से बनेगा वो जुहू लकड़ी का बनेगा तो उसको पाप श्लोक न श्रीण उसका निंदा नहीं होगा वो व्यक्ति का अच्छा और अश्वत्थि अश्वत्थी उपभृत भवती ब्रह्मणा एवं अश्य अन्नम अवरुद्धे जिसका उपभृत अर्थात जो बड़ा पात्र हवनशाला में रहेगा जिसमें घृत रहेगा अगर वो अश्वत्थि अश्वत्थ से बनेगा तब तो क्या होगा ब्रह्मणा एवं अन्नम अवरुद्धे वो तो ब्रह्मा जी के साथ समान पंगत में बैठेगा तो इस प्रकार के होगा और वैकंकति ध्रुवा भवति जैसे श्रुव होता है ऐसे ध्रुव होता है तो ये एक भी होता है एक शुरुबा। शुरुबा तो ये छोटा हुआ और एक ध्रुव आप लोग देखें उसको तो सुरुच कहते हैं एक होता छोटा जिसे इतना छोटा सा होल होगा और एक होता है एक थोड़ा इतना बड़ा होगा इसका चार लाइन ऐसा होगा थोड़ा चौखान वाला होगा तो ये चौखान से घृतर डाला जाएगा वहां से ये होल क्या होगा तो ऐसे डालेगा तो चार लाइन में घृतर जाएगा उसका सेचन करते हैं, उसको सुरुचो कहते हैं हम जहां सुना था तो यहाँ किंतु दे दिया कि ध्रुवा तो ध्रुवा अगर बैकंकति से बनेगा बैकंकति ये बंस कहते हैं एक प्रकार छोटा छोटा झाड़िया होते हैं दो ढाई फुट का काला काला उसका कोली आता है मतलब जो उसका फल आता है छोटा छोटा होगा चना जैसा होगा और बच्चे उसको खाते हैं थोड़ा थोड़ा उसका दूध निकलेगा जो आप वो फल को जो वृक्ष से अलग कर देंगे थोड़ा थोड़ा दूध निकलेगा तो वो वैकंकती होता है किंतु वो तो इतना मोटा हो सकता है कि बहुत वृक्ष पूरा हो जाने से मोटा अगर हो जाएगा क्योंकि उसमें ध्रुवा बनाएगा मतलब कम से कम तो हाथ जैसा मोटा होना चाहिए अगर बनाएगा तो यश वैकंकती ध्रुवा भवती प्रति अश आहुतय तिष्ठन्ति उसका आहुति प्रति तिष्ठंती उसका आहुति सब उनका शत्रुओं को रोक देगा ये सब क्या हुआ ये सब अर्थवाद वाक्य हुआ अभी यश परिणमयी मूल में देखिए यश परी जुहर भवति न स पापम श्लोकम श्रीणती कहते ये वाक्य कहा व्यवहार होगा ये मंत्र जो है ये मंत्र कहाँ व्यवहार होगा तो कहते हैं अत्र परणता जुहो हो समारात यणमयी जुहुर्भवती तो पर्णता भी है और जुहू भी है किंतु यहाँ पर्णमयी जुहू इसमें कोई द्वितीय तृतीय अथवा सप्तमी इस प्रकार की विभक्ति आया नहीं और ये कोई साक्षात लिंग भी नहीं है कि इसी में हो जाएगा ये अंग बन जाएगा तो परता और जुहू ये दोनों का समभिव्याहरा एक साथ उच्चारण होने से पर जुहू अंगणता जुहू का अंग बन जाएगा तो पूर्व पक्ष कहेगा नच नच सिद्धांत कहते हैं पूर्व पक्ष कहेगा अनाथक्यम क्यों अनक्यम 87 सेवेन पृष्ठा में देखिए टीका संस्कृत टीका प्रथम पाराग्राफ में तृतीय पंक्ति ननु मिला ना प्रथम पाराग्राफ तृतीय पंक्ति ननु नु कांतरेव जुहा सिद्धत्वाद पर अनाथक्यम सब अन्य लकड़ी से भी जुहू बना सकते हैं कि ये पलाश का वृक्ष खोज करके उसे ला करके जुहू बनाएंगे तो ये शंका दिखा रहा है अभी एटी सिक्स में नर्थक्यम अनथक्यम क्यों अन्यथा जुहा सिद्धत्वाद आप काष्ठांतरण भी जुहू बना सकते हैं तो इसलिए पर्णता पलाश से क्यों जुहू बनाएंगे तो सिद्धांत उत्तर देता है जुहू शब्दे नत तो तो साध्य अपूर्व एक यह पर्णता से जूहू बनाना ये बात नहीं है परणता से जुहू बनाने से जूहू जन्य अपूर्व होगा अगर पर्णता से जुहू नहीं बनाएंगे वो अपूर्व नहीं होगा जैसे व्रीही को आप अवहन नहीं करेंगे कूटेंगे नहीं अन्य उपाय से तुषिमोक करके आप पूर्वास बना सकते हैं किन्तु तो उससे अपूर्व नहीं होगा इस प्रकार के यहाँ कहते हैं कि जुहु शब्दे न तत्साध्य जुहु साध्य अपूर्व का लक्षित लक्षित हो रहा है अर्थात अपूर्व बनेगा तथा चाक्याथ अभी यश पर्णमयी जुहुर्भवती न स पापम श्लोकम श्रृणति तो ये वाक्य का अर्थ तो क्या हो जाएगा पर द्वारा अवत्त तो हबीर धारण द्वारा अवत्त अवत्त अवखंडित ये दो अवखंडन धातु से परम कर देंगे दो को फिर आदेश उपदेश से दाह हो जाएगा दाह हो जाने के बाद आगे फिर निष्ठा है अच अच्छा उपसर्गात्के अबत अवत्त अर्थात खंडित परतया पर द्वारा अर्थात पलाश से बनाया गया जुहु जूहू में क्या करेंगे कहते हैं अवत्त तो हि धारण करेंगे क्योंकि जुहु बनाएंगे परणता से तो वो जुहु में क्या रखेंगे कहेंगे खंडित घृत को इसमें धारण करें रखेंगे धारण द्वारा जुहु अपूर्वम भावयत अर्थात तो ये घृत को खंडित करके जुहु में धारण करने से ही आपको अपूर्व बनेगा नहीं कि खाली पलाश से जुहु बना देने से अपूर्व हो जाएगा वो नहीं होगा एवं पर्णतया यदि जुहु क्रियते अगर पर्णता से पलाश से अगर जुहु पात्र बनाएंगे तदाव तत्सध्यम अपूर्व भवति न इति गम्यते न पणत वैयथ्यम एवच पर्णतया यदि जुहु क्रियते पर्णता के द्वारा अगर जुहु पात्र बनाएंगे तो तदा तत्म अपूर्व होती भवति तत्साध्यम ओ जुहु साध्य अपूर्व होगा अगर पर्णता से नहीं बनाएंगे ओ अपूर्व नहीं होगा न इति गम्यते तो ऐसे पता चल रहा है नर्णतया वैयथ्यम अवश्यम तो वक्तव्यम तो यह भी कहना चाहिए खाली जुहू पर बना देने से नहीं होगा अबत तो हबी खंडित हबी का धारण भी करना पड़ेगा तो श्रुवो के द्वारा घृत का खंडन करके उसमें धारण करेंगे ये भी आवश्यक है अन्यथा अगर वो उसमें हबीर धारण नहीं करेंगे नहीं रखेंगे तो अभी परणता जुहु में हबीर धारण करने के लिए जुहु बना गया अगर उसमें आप हबीर नहीं रखेंगे तो फिर ये जुहु बनाने का कोई मूल्य नहीं हुआ कहते हैं फिर परणता से आप कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि उसका तो कोई संबंध नहीं रहा जूहू में जूहू बना दिया कि उसको व्यवहार नहीं किए तो फिर परणता से जुहू भी बनेगा पर से श्रुभ भी बना दीजिए ये सब बात होगा अन्यथा श्रुवादिशु परुभ से भी की आपत्ति हो जाएगी क्योंकि श्रुभ भी ये हबीर का खंडन में व्यवहार होता है तो वो भी फिर परणता से बन जाए अच्छा संयम परणता अभी ये वाक्य यशमय जुहुर्भवती ये वाक्य ये किसी कर्म का प्रकरण में साक्षात नहीं आया तभी तो ये कौन सा कर्म करने का समय में जूहू को पलाश से बनाएंगे अभी ये प्रश्न होता है तो इसके लिए कहते हैं संयम परणता अनारभ्याधीता सर्व प्रकृतिशु एवं अन्य निकृतिशु ये जो परणता है अनारभ्याधीत अनाधीता अर्थात तो कोई कर्म को आरभ्य अधित ऐसा नहीं है कोई कर्म आरंभ हुआ और उस प्रकरण में ये वाक्य है तो माना जाएगा कि उसी कर्म के व्यवहार वे हो जाएगा किन्तु यह जो वाक्य है यश परिणाम जोहर भगवती जो चार वाक्य हैं ये किसी प्रकरण में नहीं है नहीं होने से कहते हैं सर्व प्रकृतिशु एवं अनुवेती ऐसे प्रकृति में जाएगा न विकृतिशु ये विकृति में अन्वय नहीं होगा क्यों तत्र चोद के न तो प्राप्ति संभव है विकृति में तो अतिदेश से प्राप्त हो जाएगा प्रकृति बहुत विकृति ही कर्तव्य तो विकृति में भी तो प्राप्त हो जाएगा अगर आप ये अनारो्याधीत तो विधि ये जो परणता विधि इसको अगर विकृति में आप अन्वय कर देंगे फिर प्रकृति में प्राप्त नहीं होगा इसलिए प्रकृति में अन्वय करके विकृति में भी प्राप्त करवा देंगे अतिदेश से तत्र चोद के न प्राप्ति संभवात पौन रुक्ति आपत्ति है अगर विकृति में अन्वय करेंगे तो फिर अर्थात विकृति में भी अगर अन्वय करेंगे प्रकृति में भी अन्वय करेंगे तब तो विकृति में अतिदेश से भी प्राप्त होगा दो बार हो जाएगा इसलिए केवल प्रकृति में अन्वय करेंगे तो इसलिए मूल में कहा संयम परणता अनारभ्याधीता सर्व प्रकृतिशु एव एव कह अर्थात न विकृतिशु अन्वय नहीं करना ये प्रकृति विकृति ये क्या है यत्र यत्रो समंग्रा, उपदेश सा ही जहाँ सारे अंगों का उपदेश किया गया वो प्रकृति यथा दर्शपूर्ण मास ये सारे इष्टि का प्रकृति है जितना दुग्ध दधि घृत के द्वारा कर्म होगा वो सबका प्रकृति हो गया दर्शपूर्ण मास इसी प्रकार की जितने सारे सोमयाग होंगे उनका प्रकृति हो गया ज्योतिषोम और जितने सारे पशु याग होंगे उनका प्रकृति हो गया अग्निशोमा तो ये तीन तीन प्रकार के याग होते हैं ये तीन हो गए प्रकृति याग इसमें सारे अंग कहा गया और विकृति याग कहते हैं यत्र यत्र समंग समग्र अंग उपदेश है सा प्रकृति ही यथा दर्श पूर्णमास आदि तत् तो तो प्रकरण सर्वांग पाठात ये दर्श प्रकरण में सारे अंग का पाठ हुआ है अरे यंग उपदेश है सा विकृति उसको विकृति कहेंगे यथादी सौर्य ये इष्टि है इष्टि दुग्ध द्वी से होने वाला तत्र तंगा नतिदेश न प्राप्त में कुछ अंग कहा गया बाकी कुछ अंग तो दर्शपूर्ण मस से अतिदेश से प्राप्त होंगे अनाभ्य विधि सामान्य विधि ये जो पर इत्यादि विधि हो गया अनारभ्य किसी कर्म का प्रकरण में नहीं है इनको सामान्य विधि सामान्य विधि सर्व प्रकृति में जाएंगे अभी देखिए पृष्ठ संख्या नब्बे हिंदी में सबसे प्रथम पैराग्राफ में दिया जिन यागों में द्रव्य देवता पात्र काल आदि समस्त अंगों का कथन स्वतंत्र रूप से होता है जितना चाहिए सब कह दिया उनको प्रकृति याग कहते हैं किंतु जहां समग्र का कथन नहीं होता कर्म मात्र का निर्देश होता है उसे विकृति विकृति कहते हैं के अंगो उपांग प्रकृति के अनुसार ही होते हैं विकृति विकृतिया का अंग उसका और उपांग ये सब प्रकृति के अनुसार होगा अग्निहोत्र ज्योतिषोम दर्शपूर्णवास आदि केवल प्रकृति याग हैं और शौर्य वायव्य उदभी पौंडरिक आदि ये सब नाम दे दिया। अभी तो अधिक और जानने का आवश्यक नहीं है केवल सूचना थोड़ा सा <laughs> कहीं कोई शास्त्र में आ गया तो थोड़ा जान लेने का अच्छा। आगे एक दो तीन चार चतुर्थ पैराग्राफ में आया अच्छा द्वितीय पैराग्राफ में अतिदेश दिया है देखिये अतिदेश वाक्य तथा तो चोदक वाक्य परस्पर पर्याय अतिदेश कहीं चोद कहेंगे किसी एक संदर्भ में शब्द तो प्राप्त विधियों का किसी एक प्रकरण में शब्द से कहा गया कुछ विधि उसको कार्यों के चलते कार्य व साथ तो दूसरे कर्मों में भी अन्वय कर लेना है अन्य से धर्म से अन्यस्मिन आरोपण अतिदेश एक जागा में कहा गया दूसरे के लिए कह दीजिए जैसे उदाहरण देते हैं आगे पैराग्राफ ये परत्र धर्मा विश तम यथा जी अच्छा ये वाक्य का अर्थ हो गया जो धर्म अन्य स्थान पर कहा गया है वो स्थान को अतिक्रम करके अन्यत्र उनको ले जाना अतिदेश कह जाएगा जैसा देवदत्त से भोजन विधि कृतवा देवदत्त को भोजन करवाइये कह दिया कह करके शाली सूप मांस अपूप ही देवदत्त भोजितव्य देवदत्त का भोजन करवाए आगे कहते हैं देवदत्त का इस प्रकार भोजन करवाना है शाली शाली वासमती, सुप सुप दाल त तो, मांस अपूप अपूप मालपुआ ये सबके द्वारा देवदत्त भोजितव्य देवदत्त का भोजन करवाए अभी तम एवं विधि यज्ञ दत्ते अति यज्ञदत्तो भोज देव दत्त का जैसे भोजन करवाए यज्ञ को भी ऐसे करवाए थोड़ा बाद में आए दूसरे पंगत में ऐसे <laughs> हुआ ठीक है ये अतिदेश हो गया आगे अनारभ्या चतुर्थ पाराग्राफ अनारभ्य विधि जब याग विशेष का उपक्रम करके उससे ही संबद्ध विधियों का स्वतंत्र रूप से निरूपण किया गया तब उसको आरभ्य विधि कहते हैं याग विशेष का उपक्रम आरंभ हुआ और उसको संबंध, क, संबंध करके कुछ विधि का कहा जाता है वो आरभ्य विधि हुआ तो कोई एक कर्म कह दिया दर्श पूर्ण मास कर्म कह दिया आरंभ करके कुछ कह रहे हैं वो उसी में व्यवहार हो जाएगी यही विशेष विधि भी कहा जा सकती है उसको विशेष विधि कहा जाता है किंतु जब याग विशेष का उपक्रम न करके उपक्रम आरंभ, याग विशेष का आरंभ न करके भी विधान किया जाते हैं तब उनको अनारग्य विधि कहते हैं इन विधियों का संबंध याग विशेष से न हो करके याग सामान्य में होता है सभी प्रकृति याग में हो जाएगा कोई विशेष याग में इनका संबंध नहीं होगा सभी प्रकृति में संबंध हो जाएगा अच्छा यहाँ तक तो बोलो तो विधि वही होना देख लीजिये याग विशेष का उपक्रम अर्थात आरंभ करके उससे संबंध करके कहा जाएगा अर्थात तो उसी का प्रकरण में कहा जाएगा ये करना है ये करना है ये करना है ये हो गया आरभ्य अर्थात कर्म, कर्म आरभ्य विधि अत हो जाएगा आरभ्य विधि किंतु जहाँ कोई कर्म का आरम्भ नहीं किया गया है सीधा पढ़ दिया गया ऐसे परिजहूर्भवती इत्यादि इसको कहा जाएगा अनारभ्य विधि न आरभ्य ये कहाँ जाएंगे कहते हैं सर्व प्रकृति में जाएंगे तो किसी एक में जाएगा ऐसा नहीं तो सभी सभी में जाएगा तो किसी आश्रम में रहता है तो अन्य क्षेत्र में नहीं जा पाएगा क्यों ये विशेष विधि हुआ आरभ्य विधि हुआ किसी आश्रम में नहीं रहता है जहाँ भोजन नहीं मिलता है ऐसा आश्रम में रहता है अथवा गंगा किनार रहता है वो कोई भी क्षेत्र में जा सकता है सभी क्षेत्र में उसका अधिकार ये नियम है विकृति में नहीं जाएगा विकृति में तो चौदह को प्राप्त होगा अतिदेश प्राप्त होगा तो इसलिए वहां नहीं जाना है अच्छा विकृति में वो चला जाएगा अच्छा ठीक है आज यहाँ तक अभी आगे यहाँ दिखाएंगे कि ये जो वाक्य हुआ वो प्रकरण आदि से भी बलवत होगा तो इसके लिए ये दृष्टांत तो दिखा करके ये सब बताएंगे प्रकरण अच्छा ठीक है हो जाएगा और पांच साल दस मिनट में हो जाएगा देखिए पृष्ठ संख्या एट्टी सिक्स तद तो एकदम वाक्यम अंतिम में अंतिम परा मूल में तदम वाक्य प्रकरणिभ्यो बलवत ये वाक्य प्रकरणादि से बलवान है आगे देखिए 88 आगे प्रकरण स्थान समख्या उसे बलवत है वाक्य पृष्ठ संख्या 88 तत्रच एट तोध्यम दिखाते हैं अग्निशोम हवीरअुषता अभिवृद्धेता महो ज्याता अग्नि सोमो दो देवता ये पूर्णमासी में एट्टी सिक्स में तृतीय पंक्ति एट्टी एट एग्नि सोमव ये पौर्णमासी में तीन याग होंगे तो ये अग्नि सोमीय उपांसु आग्नेय अग्नि सोम्य कर्म में दो देवता अग्नि और सोमो तो उनको जो आवाहन करते हैं मतलब इनको जो विदाई देते हैं कहते हैं तो अग्नि सोमव इदम हबीर अभिजुसताम इसके ये हवि का जूस जूस जूस प्रत इसको सेवन किए अभिवृद्धेताम वर्धन करे और महोज्ञ अक्राताम उनको ये आवाहन का समय में कहते हैं अर्थात तो अग्नि सोमो यह का सेवन करे वृद्धि को प्राप्त करे महोज्यायो श्रेष्ठत्व को प्राप्त करे तो ये हो गया अग्नि सोमो देवता यहाँ है और इंद्राग्नि इदम हवीर अभिजुसताम अभिवृद्धेम महोज्ञ अक्राताम सुतवा के इंद्राग्नि इंद्र और अग्नि तो ये दर्श में दर्श अर्था अमास्या अमावास्या में तीन कर्म होते हैं इंद्रम दधि इंद्रम पय और आग्नेय तभी इंद्राग्नि कहने से ये इंद्र और अग्नि को कहता है इंद्र पौर्णमासी में नहीं है ये दर्शन है अमावस्या में कर्म में है तो इसलिए कहे देने से ये तो अमावस्या में जाएगा और अग्नि सोमोह कहने से ये तो पौर्णमासी में जाएगा तो अभी कहेंगे ये तो पूरा दर्श पूर्णमास प्रकरण में है ना तो अगर पूरा प्रकरण में है प्रकरण को लेकर के यह दोनों वाक्य को हम पौर्णवासी में व्यवहार करेंगे दर्श में भी व्यवहार करेंगे क्यों एक ही प्रकरण में आया है किन्तु वाक्य कहेगा कि देखिए इस वाक्य में यह देवता कहा जा रहा है इस वाक्य में यह देवता कहा जा रहा है तो इसलिए एक वाक्य से हम उसको व्यवहार करेंगे इसी देवता के लिए अगर अग्नि सोमोह को आप इंदिराग्नि अर्थात तो दर्श में अमावास्या में व्यवहार करना चाहेंगे तब ये अग्निशोमो ये पद को हटाना पड़ेगा तो हटा करके आप वहां इंदिराग्नि शब्द जोड़ेंगे जोड़ करके नया वाक्य बनाएंगे अगर प्रकरण से आप इसको दोनों अर्थात अमावस्या पौर्णमासी दोनों में व्यवहार करना चाहेंगे तब तो आपको नया नया वाक्य बनाना पड़ेगा वो देवता को हटा करके जो देवता उस समय में है वो देवता को जोड़ करके नया वाक्य बनाना पड़ेगा तब तो आप व्यवहार करेंगे तो प्रकरण में आप विनियोग करेंगे तो पहले वाक्य का कल्पना करेंगे नया वाक्य बनाएंगे फिर वाक्य में अभी इंदिराग्नि मिला तो इंदिराग्नि लिंग मिल गया लिंग मिलने से श्रुति की कल्पना करेंगे अगर आप वाक्य से कहेंगे ना ना इंदिराग्नि जहाँ है वो अमावास्या में व्यवहार होगा और अग्नि सोमोह जहाँ है वो वाक्य पूर्णमासी में व्यवहार होगा तो प्रकरण से नहीं वाक्य से व्यवहार कर लेंगे तो आपको वाक्य कल्पना कर नहीं करना पड़ेगा तो अग्निशोमोह लिंग है श्रुति कल्पना कर लीजिए इंदिराग्नि लिंग है श्रुति कल्पना कर लीजिए तो वाक्य से आप सीधा लिंग दे करके शुति कल्पना करके चल लेंगे तो ये अर्थात होगा क्योंकि हो ये करेगा उसको कह शीघ्र तेवतावाचकम पदम अग्नि सोमादि रूपम पौर्णमास्यादि काले यथा दैवतम विभज्य प्रयुक्तव्यम देवतावाचकम पदम अग्नि सोमो अर इंद्रग्निशुको यथा दैवतम जैसा देवता कहा गया है विभज्य दो वाक्य करके इति तृतीय स्थितम् तृतीय अर्थात तृतीय तो अध्याय में भेद शेषत्व शेषत्व जाऊंगा निर्णय करना है तो पूर्व पक्ष कहेगा नहीं ये प्रकरण पूर्ण मास प्रकरण में है तो ये दोनों वाक्य दोनों में व्यवहार होंगे तो सिद्धांति कहेगा नहीं ये दोनों वाक्य दोनों में नहीं होंगे दो अलग अलग वाक्य हैं तो इसलिए यथा दैवतम वाक्य जैसा देवता है जिस वाक्य में उसी के लिए व्यवहार करिए इसलिए प्रकरणों की अपेक्षा वाक्य भगवान होगा दो अलग अलग वाक्य मानेंगे क्या चीज पूर्वपंक्ति है उसमें सुक्त वाक्य शुरू हाँ, सुप्त वाक्य सुप्त वाक्य अच्छा उसको सुक्त वाक्य कहा जाता है सुप्त वाक्य सुप्त वाक्य अर्थात सुक्त अर्थात मंत्र मंत्र का यह शब्द है शुक्त वाके, शुक्त वाके सुक्त वाक्य सुक्त वाक्य अर्थात ये जो अनुमत्रण इत्यादि मंत्रो को सुप्त वाक्य कहते है प्रकरण आगे कहेंगे उभयाकांक्षा प्रकरण दर्श मास एक प्रकरण इसमें जितना वाक्य है ये वाक्य का क्या कार्य होगा और दर्श मास प्रकरण इसका सब कौन अंग कहने वाले कौन होंगे तो ये प्रकरण प्रकरण आगे देखिए दिया है आगे दिए दे, देखिए पृष्ठ संख्या नाइन्टी टू नाइन्टी टू उभयाकांक्षा प्रकरणम तो जैसे प्रयाज में समिधो यजती तो प्रकरणम अर्थात तो उभयाकांक्षा इसके द्वारा क्या करेंगे कुछ अंक उपलब्ध होता है इसके द्वारा क्या करेंगे तो ये हो जाएगा कि कहेगा चाहे इसको आकांक्षा है और दूसरा कहेगा कि ये मेरा कौन अंग बनेंगे अंगी कहेगा मेरा कौन अंग बनेंगे अंग कहेगा मेरा अंगी कौन है इस प्रकार की जहाँ आकांक्षा रहेगा उसको कहेंगे प्रकरण तो यहाँ जो दो वाक्य हो गया अग्निशमोह इदम हबीर अभिजुशम अभिवृद्धतम तो यह और इंद्राग्नि इदम हबीर अभि एट में जो दिया था अभिजुशम अभिवृद्धतम यह जो सब है यह प्रकरण प्रमाण से अर्थात ये बाक्यों को इस प्रकार के आकांक्षा है कि हम किस कर्म में सब लगेंगे और दर्श मास को भी आकांक्षा है कि हमारा सब क्या क्या अंग होंगे ये उभयाकांक्षा रहा दर्श पूर्ण मास कर्म कह दिया गया वह क्या क्या अंग बनेंगे उसका आकांक्षा रहेगा और ये सब बाकी कुछ कर्मों को कह रहे हैं इसके द्वारा कौन सा कर्म होगा या दर्श मास होगा ये उभयाकांक्षा हो, हो गया आकांक्षा आकांक्षा ये से हो गया अभी ये दोनों का आकांक्षा है इसके द्वारा क्या होगा कहते दर्श पूर्ण मास होगा के द्वारा ये दोनों वाक्यों के द्वारा दर्श मास होगा दर्श पूर्ण मास कर्म का नाम पढ़ दिया गया दर्श पूर्ण मास स्वर्ग काम हो ये तो ये वाक्यो कि हमारा सब अंग कौन बनेंगे तो दर्शक हमारे कर्म को अंग चाहिए और ये सब वाक्यो को चाहिए कि हम किस कर्म का अंग बनेंगे तो ये उभय आकांक्षा हुआ तो वाक्य पूछता है कि हम किसका अंग बनेंगे किस कर्म का अंग बनेंगे कर्म पूछता है कि हमारा सब अंग कौन बनेंगे दर्श पूर्ण मास अभ्याम कह दिया दर्श पूर्ण मास क्या है तो ये कहा जाएगा ये सब <laughs> तो ठीक है आपका प्रश्न पहले क्या है स्पष्ट कर लीजिए तो ना? ये सब इतना दे वो सब उतना छोड़े हैं दो वाक्य अग्नि अग्निशोमो इदम हवीर अभिजुसताम अभिवृद्धताम अक्राता क्या है <laughs> 88 पेज में तृतीय पंक्ति है थर्ड पंक्ति वो दो वाक्य अंग बनेंगे कहेंगे ये कहा पढ़ा गया कहते दर्श पूर्ण मास कर्म को आरम्भ करके पढ़ा गया तो इसलिए ये दोनों बाकियों दर्श मास कर्म में व्यवहार होंगे और दर्श मास पढ़ दिया गया तो उसका अंग कौन होंगे कहते हैं ये सब अंग होंगे तो दर्श मास पढ़ दिया गया ये क्या है ये किस कैसे होगा तो कहेंगे ऐसा करिए कास्टम्स इंडिया कैसे छेदन करेंगे कहते उद्यमनिपातन है न कुठार है नब कहना पड़ेगा तो छेदन का ये सब अंग बन जायेंगे तब कहा जाए उद्यम न निपात न कुरियात कियादन कुरियात तो छेदन क्रिया ये सब उसका अंग बन जाएंगे परस्पर में आकांक्षा रहा इसी प्रकार के दर्श पूर्णमा कुरिया कैसे करेंगे कहते ये सब तो ये सब कुरिया किसके लिए करेंगे कहते हैं ये होगा ये आकांक्षा हो गया तो ये प्रकरण प्रमाण अगर प्रकरण प्रमाण कहेंगे तो दोनों वाक्य दर्शपूर्ण प्रकरण में है तो दर्श पूर्ण मास जितने कर्म सर्वत्र व्यवहार हो तो कहते नही ये दो वाक्य मान लेंगे तो दोनों वाक्य अलग अलग स्थान पर व्यवहार हो ठीक ओ पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मदच्य ते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति शांति शंकर श्यराण्य वंदे भगवत ईश्वर गुरात्मे मूर्ति विभागि